संक्षिप्त महाभारत असंवेधिक पर्व जल दान अन्न दान और अतिथि सत्कार का महात्मा ऐसम जी कहते हैं जन्मे यमपुर के मार्ग का वर्णन तथा वहां जीवों के सुखपूर्वक जाने का उपाय सुनकर राजा युधिष्ठिर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और भगवान श्री कृष्ण से फिर बोले देवदेवेश्वर आप संपूर्ण दैत्यों का वध करने वाले है ऋषियों का समुदाय सदा आपकी ही स्तुति करते हैं आप सदैव स्वर्य से युक्त भवबंधन से मुक्ति देने वाले श्री संपन्न और हजारों सूर्य के समान तेजस्वी हैं। आप ही से सबकी उत्पत्ति हुई है आप धर्म की ज्ञाता और संपूर्ण धर्मों के प्रवर्तक हैं शांत स्वरूप अच्छ मुझे सब प्रकार के दानों का फल बतलाइए दान किस प्रकार और कैसे ब्राह्मण को देना चाहिए तथा किस तरह के तप का अनुष्ठान करके कहा उसका फल भोगा जाता है श्री कृष्ण ने कहा राजन, ध्यान देकर सुनो, सब प्रकार के का का फल परम पवित्र, उत्तम और पापों का नाश करने वाला है। यदि एक दिन भी गाय की प्यास बुझाने भर का जल जो स्वयं ही जमीन खुदवा कर पैदा किया गया हो दान किया जाए तो उससे सात पीढ़ी तक के पूर्वजों का उद्धार हो जाता है संसार में जल को प्राणियों का जीवन माना गया है उसके दान से जीवों की तृप्ति होती है जल के गुण दिव्य हैं और वे परलोक में भी लाभ पहुँचाने वाले हैं यमलोक में पुष्पोदक पुष्पोदकी नाम वाली परम पवित्र नदी है वह जल दान करने वाले पुरुषों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करती है उसका जल ठंडा होता है और वह ठंडे जल का दान करने वाले लोगों को सदा सुख पहुँचाता है प्यासे मनुष्य की प्यास अन्य से नहीं बुझती इसलिए समझदार मनुष्य को चाहिए कि वह प्यासे को सदा पानी पिलाया करे सब प्राणी जल से पैदा होते और जल से ही जीवन धारण करते हैं इसलिए जल दान सब दानों से बढ़कर माना गया है सब प्रकार के दान तप और यज्ञ से जो उत्तम फल प्राप्त होता है वह सब केवल जल के दान से मिल जाता है इतने मितनिक भी संदेह की बात नहीं है जो ब्राह्मणों को सुपक्व अन्न दान करते हैं वे मानव प्राण दान करते हैं तेज बल रूप सत्व वीर धृति दुति ज्ञान मेधा और आयु इन सब का आधार अन्न ही है प्राण अपान व्यान उदान और समान ये पांचों प्राण अन्न के ही आधार पर रहकर देहधारियों को धारण करते हैं समस्त विद्यालय और पवित्र बनाने वाले सम्पूर्ण यज्ञ अन्न से ही चलते हैं इसलिए अन्न सबसे श्रेष्ठ माना गया है रुद्र आदि संपूर्ण देवता पितर और अग्नि प्रजापति ने प्रत्येक प्रजा की, की है, से ना कोई दान हुआ है और न होगा धर्म अर्थ और काम का निर्वाह अन्य से ही होता है अतः इस लोक या परलोक में अन्न से बढ़कर कोई दान नहीं है यक्ष रास ग्रह नाग भूत और दानव भी अन्न अन्न से ही संतुष्ट होते हैं इसलिए का का का महत्व सबसे बढ़कर है है है दूसरे का अन्न खाने वाला मनुष्य जो भी शुभ कर्म करता है, उसका एक भाग भाग तो करने वाले को मिलता है। और तीन भाग अन्न दाता का हो जाता है इसलिए ब्राह्मणों को विशेष रूप से अन्न देना चाहिए मनुष्य दंभ और असत्य का परित्याग करके मुझमे परम भक्ति रखकर रसोई में भेद न करते हुए दरिद्र एवं श्रोत्री ब्राह्मण को एक वर्ष तक अन्नदान करता है वह एक लाख वर्ष तक बड़े सम्मान के साथ देवलोक में निवास करता है तथा वहाँ रूप धारण करके यथेष्ट रहता है फिर पुण्य क्षीण हो जाने पर जब वह स्वर्ग से नीचे उतरता है तो मनुष्य लोक में ब्राह्मण होता है जो छह महीने या वार्षिक श्राद्ध पर्यंत प्रतिदिन की पहली भिक्षा दरिद्र ब्राह्मण को देता है उसे एक हजार गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है जो एक वर्ष तक वा मिलने वाले पुण्य फल को पाकर इंद्र लोक में प्रतिष्ठित होता है पांडुनंदन देश काल के अनुसार प्राप्त एवं रास्ता चलकर थके मदे आए हुए भूखे और अन्न चाहने वाले ब्राह्मण को अन्यदान करना चाहिए जो धन की आय होते हुए भी याचक को अन्य नहीं देता वह से भरे खो ब उस घोर नरक में, वा में दस हजार वर्षो तक वेदना से कराहता हुआ क्लेस भोगता रहता है फिर दीर्घ काल के पश्चात उस नरक से छुटकारा पाने पर वह मर्दलोक में चांदनों के यहाँ जन्म लेता और अत्यंत दरिद्र होता है जो दूर का रास्ता तय करने के कारण दुर्बल तथा भूख प्यास और परिश्रम से थका माँदा हो जिसके पैर बड़ी कठिनता से आगे बढ़ते हों तथा जो बहुत पीड़ित हो रहा हो ऐसा ब्राह्मण अन्नदाता का पता पूछता हुआ धूल भरे पैरों से यदि घर पर आकर अन्न की याचना करे तो यत्नपूर्वक उसकी पूजा करनी चाहिए क्योंकि वह अतिथि स्वर्ग का सोपान होता है उसके संतुष्ट होने पर संपूर्ण देवता संतुष्ट हो जाते हैं अतिथि की पूजा करने से अग्निदेव को जितनी प्रसन्नता होती है उतनी हविष्य से होम करने और फूल तथा चंदन चढ़ाने से भी नहीं होती श्रेष्ठ पुष्कर तीर्थ में विधि पूर्वक कपिला गौ का दान करने से भी उस फल की प्राप्ति नहीं होती जो ब्राह्मण को भोजन कराने से मिलता है ब्राह्मण के चरणोदक से भींगी हुई यह पृथ्वी जब तक कायम रहती है तब तक अन्य दाता के पितर कमल के के के कमल पत्ते से जल पीते हैं, देवता ऊपर चढ़ी हुई पत्र, पुष्प आदि पूजन सामग्री को को को हटाकर उस स्थान स्थान साफ करना, ब्राह्मण के के बर्तन और धो देना, थके हुए ब्राह्मण का पैर दबाना उनके चरण धोना उसे रहने के लिए घर सोने के लिए सैया और बैठने के लिए आसन देना इनमें से एक एक कार्य का महत्व गोदान से बढ़कर है जो मनुष्य ब्राह्मणों को पैर धोने के लिए जल पैर में लगाने के लिए घी दीपक अन्न और रहने के लिए घर देते हैं वे कभी यमलोक में नहीं जाते राजन ब्राह्मण का आतिथ्य सत्कार तथा भक्तिपूर्वक उसकी सेवा करने से तैत देवताओं की सेवा हो जाती है पहले का परिचित मनुष्य यदि घर पर आवे तो उसे अभ्यागत कहते हैं और अपरिचित पुरुष अतिथि कहा है को इन दोनों की ही पूजा करनी चाहिए यह पंचम वेद पुराण की श्रुति है जो अतिथि के चरणों में तेल मलता, उसे भोजन कराता और पानी पिलाता है, है। द्वारा मेरी भी भी पूजा हो जाती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है वह मनुष्य तुरंत सब पापों से छुटकारा पा जाता है और मेरी कृपा से चंद्रमा के समान उज्ज्वल विमान पर आरूढ़ होकर मेरे परम धाम को पधारता है थका हुआ अभ्यागत जब घर पर आता है तो उसके पीछे पीछे समस्त देवता पितर और अग्नि भी पदार्पण करते हैं उस अभ्यागत द्विज की की पूजा पूजा हुई, तो उसके उसके साथ उन देवता आदि भी पूजा हो जाती है। और उसके निराश लौटने पर देवता पितर आदि भी हताश होकर लौट जाते हैं जिसके घर से अतिथियों को निराश होकर लौटना पड़ता है उसके पितर पंद्रह वर्षो तक भोजन नहीं करते वह लोग मनुष्य देवताओं पित्रों और अग्नियों से परित्यक्त होकर पंद्रह वर्षों तक रौरव पड़ा रहता है और वहां से छूटने पर संसार में जन्म लेकर होता है जो बलि वैश्वेव कर्म के समय घर पर आए हुए अतिथि की पूजा नहीं करता वह तुरंत चाणार हो जाता है जो देश काल के अनुसार घर पर आए हुए ब्राह्मण को वहां से बाहर कर देता है वह तत्काल पतित हो जाता है और मरने के बाद एक करोड़ वर्षों तक घोर में में पड़ता है। है, है। फिर समय अनुसार जब उससे छुटकारा पाता है, तो इस संसार 12 जन्मों तक भूख-प्यास का कष्ट भोगने वाला कुत्ता होता है। यदि देश काल के अनुसार अन्न की इच्छा से चांदाल भी अतिथि के रूप में आ जाए तो गृहस्थ पुरुष को सदा उसका सत्कार करना चाहिए जो लोभ और मोहवत विचार शून्य होकर उसका सत्कार किए बिना ही भोजन कर लेता है वह दस जन्मों तक चांदाल होता है जो अतिथि को निराश लौटाकर स्वयं भोजन करते समय अत्यंत हर्ष का अनुभव करता है उसे इस बात का पता नहीं रहता कि मैं विष्ठा के कुएं में पड़ने वाला हूं। जो अतिथि का सत्कार नहीं करता उसका ऊनी वस्त्र ओढ़ना अपने लिए रसोई बनवाना और भोजन करना सब कुछ व्यर्थ है जो प्रतिदिन सांगो पांग वेदों का स्वाध्याय करता है किंतु अतिथि की पूजा नहीं करता उस द्विज का जीवन व्यर्थ है जो लोग पाक यज्ञ पंच महायज्ञ तथा सोम सोमयाग आदि के द्वारा जजन करते हैं परंतु घन पर आए हुए अतिथि का सत्कार नहीं करते वे यश की इच्छा से जो कुछ दान या यज्ञ करते हैं वह सब व्यर्थ हो जाता है अतिथि की मारी गई आशा मनुष्य के समस्त शुभकर्मों का नाश कर देती है इसलिए श्रद्धालु होकर देश काल पात्र और अपनी शक्ति का विचार करके थोड़ा बहुत अतिथि अवश्य करना चाहिए जब अपने द्वार पर आवे, तो बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह होकर हुए मुख से अतिथि का स्वागत करे तथा बैठने को आसन और चरण धोने के लिए जल देकर अन्नपान आदि के द्वारा उसकी पूजा करे अपना हितैषी प्रेम पात्र द्वेशी मूर्ख अथवा पंडित जो कोई भी बलि है। जो यज्ञ का फल पाना चाहता हो, प्यास और श्राध में अपने से श्रेष्ठ पुरुष को विधिवत भोजन कराना चाहिए अन्य मनुष्यों का प्राण है अन्न देने वाला प्राण धाता होता है इसलिए कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष को अन्नदान की विशेष चेष्टा रखनी चाहिए जो मनुष्य धन पूर्वक धन का उपार्जन करके भोजन में भेद न रखते हुए एक वर्ष तक सब का अतिथि सत्कार करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं